ष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम देव सन 1885 गोपाल की मां का के निमंत्रण पर श्री राम कृष्णदेव कामार बगीचे में उपस्थित होना तथा वहां उन्हें प्रेत योनि का दर्शन मिलना उस समय वहां श्री रामकृष्ण देव को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ उनके स्वयं के श्रीमुख से सुनने के कारण ही यहाँ पर हम उसे कहने का साहस कर रहे हैं अन्यथा उसके उल्लेख करने की हमारी इच्छा नहीं थी श्री रामकृष्ण देव को दिन के समय तथा रात्रि में बहुत ही कम नींद आती थी इसलिए वे चुपचाप लेटे हुए थे किंतु उनके बगल में राखाल महाराज सो चुके थे श्री देव का कहना था उस समय एक दुर्गंध निकलने लगी तदनंतर मैंने देखा कि उस कमरे के कोने में दो मूर्तियाँ खड़ी हैं उनकी आकृति अत्यंत कुत्सित है तथा बाहर की ओर उनके पेट की अतड़ियाँ लटक रही है और उनके मुंह हाथ पैर इत्यादि जैसे मैंने एक बार मेडिकल कॉलेज में मनुष्य का अस्थिपंजर देखा था ठीक उसी प्रकार के हैं मुझसे पूर्वक वे कहने लगे आप यहाँ क्यों आए हैं यहाँ से चले जाएं आपके दर्शन से हमें संभवतः उनको अपनी दशा का स्मरण हो जाने के कारण बहुत कष्ट हो रहा है इस तरह एक और वे अनुनय विनय कर रहे थे और दूसरी ओर राखाल सो रहा था उनके कष्ट को देखकर बटुआ तथा अंगोछा लेकर चल देने के लिए मैं उठा ही रहा था कि राखाल जग उठा और मुझसे कहने लगा अरे यह क्या आप कहाँ जा रहे हैं तब मैं उससे यह कहकर कि बाद में कहूँगा उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर आया तथा बुढ़िया से उसी समय उसका भोजन समाप्त हुआ था कहने के पश्चात नौ पर जा बैठा फिर मैंने राखा से उस वृतांत को कहा कि वहां दो भूत हैं। बगीचे की बगल में कामार हाटी का कारखाना है उस कारखाने के साहब लोग खाना खाकर जो हड्डी आदि फेंक दिया करते हैं उन्हीं को वे सूंघते रहते हैं क्योंकि सूंघना ही उनका भोजन है उस कमरे में वे रहा करते हैं बुढ़िया से मैंने इस बात को नहीं कहा उस मकान में उसे सदा सर्वदा अकेले रहना पड़ता है सुनकर वह डरने लगेगी काशीपुर के बगीचे में गोपाल की मां को श्री रामकृष्ण का खीर खिलाना तथा यह कहना कि उसके मुख से गोपाल भोजन करते हैं कलकत्ते से जो रास्ता बाग बाजार की ओर से गंगा किनारे होता हुआ पुल को पार कर सीजा भरा नगर बाजार तक गया है उसी रास्ते पर मोती झील अर्थात कलकत्ते के प्रख्यात धनी मोतीलाल शील के बगीचे के अवस्थित झील है। के के उत्तर का भाग रास्ते साथ मिला है, उससे पूर्व की ओर रास्ते के दूसरे किनारे पर ही रानी कात्यायनी लाला बाबू की पत्नी के दमान स्वर्गीय कृष्ण गोपाल घोष का उद्यान गृह है वहीं पर आठ महीने तक सन अठारह सौ दिसंबर के मध्य से लग लगाकर सन अठारह सौ अगस्त के मध्य पर्यंत रहने के बाद भक्तों के स्थूल नेत्रों के सम्मुख से श्री रामकृष्ण देव अंतरहित हुए थे वही उद्यान उनके भक्तों के निकट काशीपुर के बगीचे के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर उन लोगों के हृदय में न जाने कितने ही प्रकार के हर्ष शोक का उदय कराता रहा है आप यह कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव तो उस समय रोग सैया पर पड़े हुए थे ऐसी स्थिति में हर्ष का उदय होना कैसे संभव था इसमें संदेह नहीं कि आपात दृष्टि में रोग से या अवश्य थी किंतु श्री रामकृष्ण देव के देव शरीर में उस रोग के बाह्य विकास को उनके भक्तों को विभिन्न रूप से श्रेणीबद्ध तथा परस्पर सम्मिलित कर एक ऐसे अदृष्टपूर्व स्नेह बंधन में आबद्ध कर दिया था जिसे कहकर समझाना संभव नहीं है अंतरंग बहिरंग सन्यासी गृहस्थ ज्ञानी एवं भक्त आदि विभिन्न श्रेणियों का विकास भक्तों में यही स्पष्टतया दृष्टिगोचर हुआ था साथ ही वे सभी एक ही परिवार के अंतर्गत हैं इस धारणा की भित्ति भी यहीं पर प्रतिष्ठित हुई थी कितने व्यक्ति इस बगीचे में उपस्थित हो धर्मलोक की अपे अपरोक्षुभूति प्राप्त कर धन्य हुए थे इसकी सीमा निर्धारण करने में कौन समर्थ है साधना करते हुए श्री नरेंद्र को इसी स्थान पर निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ था प्रमुख बारह बाल भक्तों को कृष्ण देव के श्रीहस्त से गैरिक वस्त्र प्राप्त हुआ था। और यहीं पर सन अठारह सौ छियासी ईस्वी की पहली जनवरी को अपराह्न के समय तीन से चार बजे के बीच उद्यान मार्ग में अंतिम बार परिभ्रमण करने के निमित्त उतर भक्तवृंद को देख श्री देव को अपूर्व भावावेश हुआ था तथा उन्होंने यह कहा था कि तुम लोगों से मैं और क्या कहूँ तुम सब को चैतन्य हो एवं सब सबके वक्ष स्थल को अपने श्रीहस्त के द्वारा स्पर्श करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनमें प्रत्यक्ष धर्म शक्ति का संचार किया था दक्षिणेश्वर की तरह वहाँ भी प्रतिदिन अगणित स्त्री पुरुष एकत्रित होते थे तथा श्री माता जी श्री रामकृष्ण देव के भोजनादि बनाने तथा सेवा कार्यों में नित्य रत रहती थी गोपाल की मां आदि श्री रामकृष्ण देव की भक्त महिलाएं भी उनके समीप उपस्थित हो श्री रामकृष्ण देव तथा उनके भक्तों के सेवा कार्य में सहायता किया करती थी तथा कोई कोई रात में भी वहां पर रह जाया करती थी अतः काशीपुर उद्यान में भक्तों के अपूर्व समावेश की पर्यालोचना कर हमें यह प्रतीत होता है कि जगदम्बा ने किसी अदृष्ट पूर्व महान उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त ही श्री रामकृष्ण देव के देव शरीर में व्याधि का संचार किया था वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव की नित्य नवीन लीलाओं तथा नवीन नवीन भक्तों के समागम को देखकर एवं श्री रामकृष्ण देव की सदानंद मूर्ति तथा नित्य अदृष्ट पूर्व शक्ति प्रकाश का दर्शन प्राप्त कर बहुत से पुराने भक्तों की भी यह धारणा हुई थी कि लोक हित के निमित्त ही श्री रामकृष्ण देव ने रोग का मानो दिखावा किया है इच्छा होते ही वे इस रोग को दूर कर पहले की तरह स्वस्थ हो उठेंगे काशीपुर के बगीचे में बार्ली सेवई सूजी इत्यादि तरल पदार्थ पीकर श्री रामकृष्ण देव के दिन बीत रहे थे एक दिन शटी कचूर एक प्रकार का कंद विशेष कर पूर्ण मिश्रित खीर जैसा कलकत्ते में निमंत्रणों के अवसर पर प्रायः भोजन कराया जाता है खाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की किसी ने भी उससे में कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि जब वे दूध में बनी हुई सूजी या बाली ले रहे हैं तो क्षति के चूर्ण मिश्रित थोड़ी सी खीर खाने से बीमारी के बढ़ जाने की ऐसी क्या संभावना हो सकती है डॉक्टरों ने भी असम्मति प्रकट नहीं की अतः श्रीजत योगेंद्र को योगानंद स्वामी जी को दूसरे दिन प्रातःकाल कलकत्ता भेजकर वैसी खीर लाने का निश्चय किया गया